उन्होंने उत्तम अस्त्र विद्या में बड़ा परिश्रम किया है इधर आप बड़े सुख और आराम में पड़े हैं तथा युद्ध विद्या में उनके समान निपुण भी नहीं है सारथी की बात सुनकर अभिमन्यु ने उससे हंसकर कहात्रीय समुदाय क्या है यदि साक्षात इंद्र देवताओं के साथ आ जाए अथवा भूतगणों को सांस लेकर शंकर उतर आवे तो मैं उनसे भी युद्ध कर सकता हूं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 किरव योद्धा उसके ऊपर प्रहार करने लगे फिर तो एक दूसरे का संहार करने वाले उभय पक्ष के में खोर संग्राम होने लगा और भयंकर युद्ध में के देखते देखते अभिमन्यु उसके भीतर घुस गया वहां जाने पर उनके ऊपर बहुत से योद्धा टूट पड़े परंतु वीर अभिमन्यु अस्त्र चलाने में फुर्तीला था जो जो वीर उसके सामने आए सबको अपने मर्मभेदी बाणों से मर्... मारने लगा उसके पहने बाणों की मार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 और हाथियों का उतावली के साथ हुए सब लोग भाग चले अमित तेजस्वी अभिमन्यु के द्वारा अपनी सेना को इस प्रकार तितर बितर होते देख दुर्योधन अत्यंत क्रोध में भरा हुआ था। उसके सामने आया द्रोणाचार्य की आज्ञा से और भी बहुत से योद्धा वहां आ पहुंचे और दुर्योधन को चारों ओर से घेरकर उसकी रक्षा करने लगे इसी समय द्रोण अश्वस्थामा कृपाचार्य कर्णमरमा सकुनी भेदबल शल भूरी, भूरी श्रवा सल गौरव और विश्व ने सुभद्रा कुमार पर तीखे बाणों की वर्षा करके उसे आच्छादित कर दिया इस प्रकार अभिमन्यु को मोहित करके उन्होंने दुर्योधन को बचा लिया जैसे मुंह का ग्रास छिन जाए उसी प्रकार दुर्योधन का निकल जाना अभिमन्यु से नहीं सहा गया उसने बड़ी भारी वाण वर्षा करके घोड़े और सारथियों सहित उन सभी महारथियों को मार्ड भगाया तथा सिंह के समान गर्जना की द्रोण आदि महारथी उसका सिंहनाद नहीं सह सके वे रथों से उसको घेरकर बाण समूहों की वर्षा करने लगे किंतु अभिमन्यु उन सब बाणों को आकाश में ही काट गिराता और तुरंत तीखे बाढ़ मारकर सबको बिंध डालता था उसका यह पराक्रम अद्भुत था उस समय अभिमन्यु और कौरव योद्धा एक दूसरों पर लगातार प्रहार कर रहे थे कोई भी युद्ध से विमुख नहीं होता था उस घोर संग्राम में दुस्साह ने नौ बाण मारकर अभिमन्यु को बिंध दिया फिर दुस्साह ने बारह कृपाचार्य ने तीन ध्रोण ने सत्रह विमंशति ने सत्तर कृतवर्मा ने सात बृहदल ने आठ अश्वस्थामा ने सात भूरिश्रमा ने तीन सल्य ने छह शकुनी ने दो और राजा दुर्योधन ने तीन बाण मारे महाराज उस समय प्रतापी अभिमन्यु जैसे नाच रहा हो इस प्रकार सब और घूम घूम सब महारथियों को तीन तीन बाणों से बेंधता जाता था फिर आपके पुत्रों ने मिलकर जब उसे भय दिखाना आरम्भ किया तो अभिमन्यु ने क्रोध से जल उठा और अपने अस्त्र शिक्षा का महान बल दिखाने लगा इतने में अस्मक नरेश के पुत्र ने बड़ी तेजी से वहां आकर अभिमन्यु को रोका और दस मार मारकर उसको बिंद डाला तब अभमन्यु ने मुस्कुराते हुए उसे दस मार मारे और उससे उनसे उसके घोड़ों सारथी ध्वजा धनुष भुजाओं तथा मस्तकों को काट कर पृथ्वी पर गिरा दिया अभमन्यु के हाथ से अस्म, अस्मक अस्मक राजकुमार के मारे जाने पर सानी सेना विचलित होकर भागने लगी तब कर्ण कृपाचार द्रोणाचार अस्वस्थामा शकुनी सल शल, शल्य भूरिश्रमा क्राथ सोमदत्त विमंशति वृषसेन सुषेण कुंडभेदी प्रतर्दन बिंदारक ललित प्रवाह दीर्घलोचन और दुर्योधन इन सब ने क्रोध भरकर अभमन्यु पर वाण वर्षा आरंभ की इन बड़े बड़े धनधारियों के बाणों से जब अमन्यु बहुत घायल हो गया तो उसने कवच और शरीर को छेद डालने वाला एक तीखा बाण कर्ण के ऊपर चलाया वह वा बाण कर्ण का कवच छेद कर बड़े वेग से उसके शरीर में घुसा और उसे भी बेंध कर पृथ्वी में समा गया उस दूसरा प्रहार से कर्ण को बड़ी व्यथा हुई और वह व्याकुल होकर उस रणभूमि में काप उठा उसी प्रकार क्रोध में भरे हुए अभिमन्यु ने तीन बाणों से सुषैण दीर्घलोचन और कुंडल को भी मारा तब कर्ण ने पच्चीस अश्वथामा ने बीस और कृपाकृतवर्मा ने सात बाढ़ मारकर अभिमन्यु को घायल किया उसके संपूर्ण शरीर में बाढ़ छिदे हुए थे फिर भी वह पासधारी यमराज के समान रणभूमि में विचर रहा था सल्ले को अपने पास ही खड़ा देख अभिमन्यु ने बाणों की वर्षा से उन्हें ढक दिया और आपकी सेना को डराते हुए उसने भीषण गर्जना की उसके मर्म बाणों से घायल हुए राजा शल्य रथ के पिछड़े भाग में जा बैठे और मूर्छित हो गए शल्य की यह वस्था संपूर्ण सेना आचार्य द्रोण के देखते देखते भाग चली उस समय देवता पितर चारण सिद्ध यक्ष तथा मनुष्य अभिमन्यु का यशोगान करते हुए उसकी प्रशंसा कर रहे थे शल्य का एक छोटा भाई था उसने सुना कि अभिमन्यु ने मेरे भाई मध्यराज को रणभूमि में मूर्छित कर दिया है तो क्रोध में भरकर बाढ़ वर्षा करता हुआ वह उनके पास आया आते ही दस माड़ मारकर उसने अभिमन्यु को घोड़े और सारसी सहित घायल कर दिया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 उस समय वह दिव्य अस्त्रों से शत्रु सेना का संहार करता हुआ चारों दिशाओं में दिखाई दे रहा था। उसके इस अलौकिक कर्म को देख आपके सैनिक कांपने लगे। इसी समय आपका पुत्र दुशासन बड़े जोर से गरज गरजा और क्रोध में भरकर बाणों की वर्षा करता हुआ सुमद्रा कुमार पर चढ़ आया आते ही उसको अभिमन्यु से 26 बाण मारे अभिमन्यु और दुशासन दोनों ही रस शिक्षा में कुशल थे वे दाएं बाएं विचित्र मंडलाकार गति से चलते हुए युद्ध करने लगे